प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा दृश्य में सत्यत्व बुद्धि होने से महत्व और प्रियत्व बुद्धि हो, होती है अथवा दृश्य में महत्व बुद्धि होने से सत्यत्व और प्रियत्व बुद्धि होती है अथवा दृश्य में प्रियत्व बुद्धि होने से सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है समाधान जो विषय दृश्य दिखाई दे रहा है यदि हमारे मन में उस प्रकार के विषय का अनुभव पहले से है तो उसमें पहले शोभन बुद्धि होती है वह अच्छा लगता है पर अच्छा लगना उस विषय का धर्म नहीं है इसलिए एक ही विषय सबको अच्छा नहीं लगता आपको यदि वह प्रिय लगता है तो इसमें हेतु है आपके मन में स्थित पूर्व जन्म या इस जन्म के रागात्मक संस्कार विषय अच्छे लगने में भी दो प्रकार है जैसे टी पर आप कोई दृश्य देख रहे हैं वह आपको अच्छा लग सकता है पर आप जानते हैं कि यह दिखता है परंतु है नहीं इसलिए दृश्य भले ही अच्छा लगे परंतु उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं हो सकती जब तक सत्यत्व बुद्धि आपके अंदर नहीं आएगी तब तक प्रियत्व नहीं आएगा जब सत्यत्व बुद्धि आएगी तब आप समझेंगे यह वस्तु है तो उसको लेने की इच्छा भी करेंगे टी वी पर दिखाई देने वाली मिठाई में सत्यत्व बुद्धि न होने से प्रियत्व बुद्धि नहीं होगी और उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी न होगी असत्यत्व बुद्धि एक ऐसी वृत्ति है कि महत्व बुद्धि और प्रियत्व बुद्धि दोनों को बाधित कर देती है अर्थात प्रियत्व बुद्धि और महत्व बुद्धि ये दोनों ही सत्यत्व बुद्धि के बिना काम नहीं कर सकती जैसे स्वप्न के पदार्थ के प्रति जागने पर आपको सत्यत्व बुद्धि नहीं होती तो वह आपको सुख दुख नहीं देता जबकि रस्सी में भ्रम से सत्य प्रतीत होने वाला सर्प भय उत्पन्न कर देता है जिज्ञासा हिंदू बहुल भारत में हिंदू समाज अनेक मत मतांतर एवं नाना संप्रदायों में विभाजित हो रहा है क्या इसे रोका जा सकता है समाधान इसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है रुचि की भिन्नता से किसी को दही अच्छा लगता है किसी को दूध तो किसी को मट्ठा। इसी प्रकार किसी को राम अच्छे लगते हैं किसी को शिव किसी को देवी और किसी को गणपति इत्यादि रुचि नाम वैचित्राद रिजकुटिलाना पथ जुशाम परंतु रुचि के अनुसार उपास्य भिन्न भिन्न होने पर भी सभी साधक एक परमेश्वर को ही प्राप्त करते हैं इस बात को समझ लेना चाहिए कि विषमता का नाम ही जगत है विषमता को आप मिटा नहीं सकते परंतु विषमता में भी एक ऐसा तत्व अनुष्यूत है जो सम है जैसे एक धागे में भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प गूंज माला बनाई जाती है तो विषमता पुष्पों में है धागे में नहीं शास्त्र का तात्पर्य है कि परमेश्वर एक है सम है जैसे भिन्न भिन्न भिन फूलों को धागों में पिरोने से एक माला बन जाती है इसी प्रकार धागे रूप ईश्वर तत्व में सब संप्रदायों को पिरोया जा सके तो विषमता मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी एकत्व अपने आप आ जाएगा जिज्ञासा यदि कोई हितैषी व्यक्ति किसी को ऐसा पर, परामर्श देता है जिससे उसके जीवन में सुख शांति हो उसके परामर्श मानने पर भी इसके विपरीत होता हो तो ऐसे परामर्शदाता को क्या करना चाहिए समाधान किसी विषय में अपनी बुद्धि काम न करे तो व्यक्ति को उस विषय को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए दुख हो रहा है अथवा सुख सारा निर्णय भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और सोचो भगवान जो करेंगे उसी से मंगल होगा न कोई किसी को सुख दे सकता है न किसी का सुख दुख ले सकता है इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य में केंद्रित हो जाना चाहिए जगत के सुख दुख की चिंता करने से कोई लाभ नहीं क्योंकि उसमें आपका कोई वश नहीं है अपने को किसी के सुख दुख में निमित्त मानने से दोष होता है व्यक्ति को अपने दोषों को हटाने का प्रयास करना चाहिए दूसरे के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि विद्यते न खलु कश्चित उपाय सर्वलोक परितोष करो यह जीवन मुक्ति विवेक ऐसा कोई उपाय जगत में नहीं है जिससे आप दुनिया भर के लोगों को प्रसन्न कर लें इसलिए आपको यही विचारना चाहिए कि मेरा हित किसमें है सर्वथा स्वहितम आचरणीयम जीवन मुक्ति विवेक सभी अपने प्रारब्ध के अनुसार सुखी दुखी हो रहे हैं भगवान ने अवतार लिया तो उस समय क्या सभी सुखी हो गए दुख भोगने वालों ने तो तब भी दुखी ही होगा इसी प्रकार जिन्हें सुखी होना था वे सुखी हुए तात्पर्य यह है कि भगवान का आधार लेकर संसार की यात्रा करनी चाहिए